महाभारत आदिपर्व अष्टनतमोध्याय शांतनों और गंगा का कुलर्तों के साथ संबंध वसुओं का जन्म और श्राप से उद्धार तथा भीष्म की उत्पत्ति वाणवाच एकुत्वावो राग सस्मृतम मृदु वलगुच यशस्वनी चागन क्षातनो भूर्त सा च दृष्वा नृप्रेष्ठ चल तीरमाश्रित वसूम समें स्वाथ्य पृथ्वीपतिं प्रजाथिनी राजपुत्र सांत पृथ्वीपति प्रतीप वचनम चापे संस्मृत स्वयं नृपोयमी मिला वसूना साोदिता मनोगिराम महीपाल वसानुगाम कहते हैं जन्मे जय राजा सांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उसकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई तट पर विचरते हुए उस निपश्रेष्ठ को देखकर सतीसात भी गंगा को वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई तब यही उपयुक्त समय है ऐसा मानकर कर वसुओं को मिले हुए साप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आई और अपनी मधुरवाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली भोपाल मैं आपकी महारानी बनूँगी एवं आपके अधीन रहूँगी यू कुम राजन शुभम वा यदि शुभम न तदवार वक्तव्या तथा प्रिय परंतु एक शर्त है राजन मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए एवं भी वर्तमानों हम तय ते ऐसा बर्ताव न करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी तथेति सा यदा तुक्ता तदा भरत सप्तम प्रहर्षमतुले भे प्राप्य तम पार्थिवोत्तम उस समय बहुत अच्छा कह कर राजा ने जब इसकी शर्त मान ली तब उन श्रेष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला रथ आरोप्यता देवी जगाया सह अभ्यगात अभ्यत साक्षा तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले गए साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समर्थन सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गई आसाद्य शांतनुताम चुभझे काम तो वशी न पृष्ठभ्य ती न सताम किचिदुचान इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे पिता का यह आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी स तस्याशील च उपचारेण चहस्त तो स उसके उत्तमशील स्वभाव सदाचार रूप उदारता सद्गुण तथा एकांत सेवा से महाराज शांतरूप बहुत संतुष्ट रहते थे दिव्य रूपा सा गंगा त्रिपथ गाम मानुषम विग्रह श्रीमंत वरवर्णी भाग्योपनत काम से भार् चोपनतावत शांतनो नृप सिंह से देवराज समय त्रिपत गामी दिव्य रूपणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप सिरोमणि महाराज शांतनु को जिन्हें भाग्य से इच्छानुसार सुख अपने आप मिल रहा था सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी संभोग स्नेह चातुर्यी हाव भाव समन्वितय राजा नम्रम या से में गंगा देवी हाव भाव से युक्त संभोग चातुरी और प्रणय चातुरी से राजा को जैसे जैसे रमाती उसी उसी प्रकार वे उनके साथ रमण करते थे स राजा रति सत्ता उत्तम स्त्री गुण संवत्सरा अनुतूर बहुनगतान उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था अत वे राजा उसके साथ ऋति भोग में आसक्त हो गए कितने ही वर्ष ऋतु और मास व्यतीत हो गए किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला रम माणतया यथा कामम नरेश्वर तस्यां यदुत्रमर सन्नीभ उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए जा पुत्रपत्यम भजित भारत पीड़ा ता मृतः गंगा स्रोत मज्जयत भारत जो जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती वज इस प्रकार साप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रहे हूँ ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी तस् तिय राग शांतनोरभवतरा न चाम किंचनोवाच त्यागा भी तो मही पति पत्नी का यह व्यवहार राजा को अच्छा नहीं लगता था तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कि कहीं मुझे छोड़कर चली न अथई नाम अष्टमे पुत्र जाते प्रहृति दुखात परिपन पुत्रमात्मनः तन्नंतर जब आठवां पुत्र उत्पन्न हुआ तब हस्ती हुई सी अपने स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा कस्य पुत्र दुखा सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम अरे बालक का वध न कर तू तो किसकी कन्या है कौन है क्यों अपने ही बेटों को मारे डालती है पुत्र घातली तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है स्त्री वाच पुत्र काम तेह पुत्र जैन स्म वास स्त्री बोली पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया जैसे कि पहले ही शर्त हो चुकी है अहम गंगा जन्मुसुता महर्षि गण सेविता देव कार्या सिद्ध्यथम उचिता हम तयासह मैं जन्हू की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी इमेष्टव होते वहाभागा महोजस वशिष्ठ सापागत ये तुम्हारे आठ पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसुदेवता है वशिष्ठ जी के साप दोष ये मनुष्य योनि में आए थे तेजा जनता नान्य भूविद्यते मद्य मानसी धात्री लोके ना काचन तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके तस्मा तननीपागता जनित्वा वसु नष्ट जिता लोका त्वया क्षया अत इन वसुओं के जननी होने के लिए मैं मानव श्री धारण करके आई थी राजन तुमने आठ वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोग जीत लिए हैं देवानाम समस्ते सवसूनाम संस्कृतो मयाम जातम जातम मोक्ष्य जन्म तो मानु साधती वसुदेवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी तत्सापा निर्मुक्ता आप वश्य महात्म स्वस्थ तेस्तु गे पुत्र पाहीं महाव्रत इसलिए अब वे वसु महात्मा आप अर्थात वशिष्ठ के हिसाब से मुक्त हो चुके हैं तुम्हारा कल्याण हो अब मैं जाऊँगी तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो अयम तवसुतस् वीरण कुल नंदन सम्भूत भविष्य यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है इसमें संदेह नहीं कि यह बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा ऐसा पर्याय वास मे वसू नाम सन्निधौत मत् प्रसूतिम बिजा ही गंगा दत्तम सुतम यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे इसे मेरा बालक समझना और इनका नाम गंगादत्त दत्त रखना इतिषी महाभारत आदि परवणि संभव परमणि भीष्मोत्पत्तावष्टनमतीतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्मोत्पत्ति विषयक अट्ठानबे अध्याय पूरा हुआ